बारात की वापसी हरी शंकर पर सई रिकॉर्डेड बाई दीपा राम रिकॉर्डेड फॉर सी एल ए बी आई एल बारात में जाना कई कारण से टालता हूँ मंगल कार्यों में हम जैसे चड़ी उम्र के कुवारों का जाना अपशकुन है महेश बाबू का कहना है हमें मंगल कार्यों से विधवाओं की तरह ही दूर रहना चाहिए किसी का अमंगल अपने कारण क्यों हो अपना पछतावा है कि तीन साल पहले जिनकी शादी है में वे गए थे उनकी तलाक की स्थिति पैदा हो गई है उनका यह शोध है कि महाभारत का युद्ध न होता अगर भीष्म की शादी हो गई होती और अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो चीन हमला न करता सारे युद्ध प्रौढ़ कुनवारों के अहन की तुष्टि के लिए होते हैं 1948 में तेलंगाना में किसानों के सशस्त्र विद्रोह देश के वरिष्ठ कुंवारे विनोवास भावे के अहन की तुष्टि के लिए हुआ था उनका अहन भूदन के रूप में तुष्ट हुआ अपने पुत्र के सफल बारात से प्रसन्न मायराम के मन में उस दिन नागपुर में बड़ा मौलिक विचार जागा था कहने लगे बस अब तुम लोगों के बारात में जाने की इच्छा है हम लोगों ने कहा अब किशोरों जैसे बारात तो होगी नहीं अब तो ऐसे बारात ऐसी होगी किसी को भगाकर लाने के कारण हथकड़ी पहने हम होंगे और पीछे चले चलोगे तुम जमानत देने वाले ऐसी बारात होगी चाहो तो बैंड भी बजवा सकते हो विवाह का दृश्य बड़ा डारून होता है विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है लड़की के पिछड़ने के कारण नहीं उसके बाप की हालत देखकर लगता है इस देश की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है पाव ताकत छिपाने में जा रही है शराब पीकर छिपाने में प्रेम करके कर छिपाने में घूस लेकर छिपाने में बचे पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है जो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है आखिर एक चौथाई ताकत से कितना होगा यह बात मैंने उस दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वरिष्ठ कोत्सव में कही थी कहा था तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियाएँ बनते हो तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो ऐसा करो जितनी लड़कियाँ विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो अपने बाप को मत बताना वह दहेज मांगने लगेगा इसके बाद जितने लड़के बचे हैं वे एक दूसरे के बहन से शादी कर लो ऐसा बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो और फिर जिस सिगड़ी को ज़मीन पर रखकर तुम्हारी माँ रोटी बनाती हैं उसे टेबल पर रख दो तो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके बीस बाईस सालों में सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकती सकी और ना झाड़ू में चार फुट का डंडा बांधा जा सका अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है छात्र थोड़े छोंके कुछ ही, ही करते भी पाए गए मगर कुछ नहीं एक तरुण के साथ सालों मेहनत करके मैंने उसके ख्याल संवारे थे वह शादी के मंडप में बैठा तो ससुर से बच्चे की तरह मचल कर बोला बाबूजी हम तो वैसपा लेंगे वैसपा के बिना कोर नहीं उठाएंगे। लड़की के बाप का चेहरा फक जी हुआ तो जूता उठाकर पांच इस लड़के को मारूं और पच्चीस खुद अपने आप को समस्या यों सुलझी लड़की के बाप ने साल भर में वैसपा देने का वादा किया नेक के लिए बाजार से वैसपा का खिलौना मंगा कर थाली में रखा फिर सभा रुपया रखा और दामाद को भेंट किया सबा रुपया तो मरते वक्त गोदान के निमित्त दिया जाता है ना हाँ मेरे उस तरुण दोस्त की प्रगतिशीलता का गोदान हो रहा था बारात यात्रा से मैं बहुत घबराता हूँ खासकर लौटते वक्त जब बाराती बेकार भोज हो जाते हैं अगर जी भर दहेज ना मिले तो वार का भाप बारातियों को दुश्मन समझता है मैं सावधानी बरतता हूँ कि बारात की विदा के पहले ही कुछ बहाने करके किराया लेकर लौट पड़ता हूँ एक बारात की वापसी मुझे याद है हम पांच मित्र ने तय किया कि शाम चार बजे की बस से वापस चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस संता के लिए घंटे भर बाद मिलती है जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है सुबह घर पहुंच जाएंगे हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था इसीलिए वापसी के लिए रास्ता अपनाना ज़रूरी था लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं नहीं बस डाकिन हैं बस को देखा तो श्रद्धा उभर पड़ी खूब व्यवृत थी सीढ़िया के अनुभव के निशान लिए हुए थी लोग इसीलिए सफ़र नहीं करना चाहते कि विरोधावस्था में इसे कष्ट होगा यह बस पूजा के व्योगी थी उस पर सवार कैसे हो जा सकता है बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस से जा रहे थे हमने उनसे पूछा ये बस चलती है वे बोले चलती क्यों नहीं है जी अभी चलेगी हमने कहा वही तो देखना चाहते हैं अपने आप चलती है ये होन, उन्होंने कहा हाँ जी और कैसे चलेगी गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है हम आघा पीछा करने लगे पर डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत चलो बस अनुभवी हैं नई नवेली बसों से ज्यादा विश्व विश्वनीय है हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी हम बैठ गए जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं उनकी आँखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं कांच बहुत कम बचे थे जो बचे थे उनसे हमें बचना था हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए इंजन चल रहा था हमें लग रहा था हमारी सीट के नीचे इंजन है बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और स्वनीयाज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था पूरी बस स्वनीय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था कभी लगता सीट बॉडी के को छोड़कर आगे निकल लेगी कभी लगता सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है आठ दस मिल चलने पर सारे भेदभाव मिट गए यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं कि सीट हम पर बैठी है एक, एक बस रुक गई मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसी नली से पेट्रोल पिएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह से में दूध की शीशी लगाती है अब बस की रफ़्तार पंद्रह से बीस मील हो गई है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 बस एका एक रुक गई ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं सवे अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था कंपनी के हिस्सेदार कह रहा था बस तो फर्स्ट क्लास है जी ये तो इत्तेफाक की बात है शीन चांदनी के वृक्षों के छाये के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी अतः जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो हमें ग्लानी हो रही थी कि इस बेचारी पर लड़कर हम चले आ रहे हैं हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा बस आगे चली उसकी चाल और कम हो गई थी धीरे धीरे वृद्धा की आँखों की ज्योति जाने लगी चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रंग रही थी आगे या पीछे से कोई गाड़ी आते दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिसस करके बैठ गया बस बहुत जोर से हेल कर थम गई अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ श्रद्धा भाव से देखा वे टायरों की हाल जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र करते हैं उत्सगर की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रही है इससे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवताओं बाहें पसर हो उसका इंतज़ार करते कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए मर गया पर टायर नहीं बदला दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी पन्ना क्यों क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजरनी है और इससे सीधे हो उस लोक की और प्रयाण करके जाना है इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए चिंता जाती रही हंसी मज़ाक चालू हो गए ठंड बैठ रही थी खिड़कियां खुली ही थी डॉक्टर ने कहा गलती हो गई कुछ पीने के लिए आता तो ठीक रहता एक गांव पर बस रुकी तो डॉक्टर फौरन उतरा ड्राइवर से बोला ज़रा रुकना नारियल ले आओ आगे मड़िया पर फोड़ना है इसके बाद किसी कश का अनुभव नहीं हुआ पन्ना से पहले ही सारे मुसाफिर उतर चुके थे फिर कंपनी के हिस्सेदार शहर के बाहर ही अपने घर पर उतर गए बस शहर में अपने ठिकाने पर रुकी कंपनी के दो मालिक रजाइयों में डुब बैठे थे रात का एक बजा था हम पांचों उतरे मैं सड़क के किनारे खड़ा रहा डॉक्टर भी मेरे पास खड़े होकर दौलत से अंतिम घूट ले रहे थे बाकी तीन मित्र बस मालिकों पर झपेट पर वह निराश लौटे बस मालिकों ने कह दिया था सतना की बस तो चार पाँच घंटे पहले जा चुकी थी अब बस लौटती होगी अब तो बस सवेरे ही मिलेगी आसपास देखा सारी दुकानें होटल बंद भूख भी खूब लग रही थी तभी डॉक्टर बस मालिकों के पास गया पाँचे मिनट में उनसे उनके साथ लौटा तो बदला हुआ था बड़े अदब से मुझसे कहने लगा सर नाराज मत हो जाइए सरदार जी कुछ इंतज़ाम करेंगे मुझे तब भी कुछ समझ नहीं आया डॉक्टर भी परेशान था कि मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा वह मुझे अलग ले गया और समझाया मैंने इन लोगों से कहा कि तुम संसद सदस्य हो इधर चार्ज करने आए हो मैं एक क्लर्क हूं जिसे साहब ने एमपी को सताने पहुंचाने के लिए भेजा है मैंने इनसे कहा कि सरदार जी मुझ गरीब की तो गर्दन टकेगी ही आपकी भी लेवा दे हो जाएगी वह स्पेशल बस से सदाना भेजने की इंतज़ाम कर देगा ज़रा थोड़ा एम, ए एम एम पी को तो दिखाओ मैं समझ गया कि मेरी काली शेरवानी काम आ गई है ये काली शेरवानी और यह बड़े बार मुझे कोई रूप दे देते हैं नेता भी दिखता हूँ आते ही सरदार जी से रोब से पूछा सरदार जी आर से कब तक इस बस को चलाने की का सदा हो गया है सरदार जी घबरा उठे डॉक्टर खुश कि मैंने फर्स्ट क्लास रोल किया है सरदार जी ने वहीं मेरे लिए कुर्सी डलवा दी वे डरे हुए थे और डरा हुआ मैं भी था मैं डरा हुआ था कि कोई पूछताछ होने लगी कि मैं कौन संसद सदस्य हूँ तो क्या कहूँगा आया कि अपने मित्र महेश मि मिश्र का नाम धारण कर लूंगा मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया झूठ यदि जम जाए तो सत्य से ज्यादा अभय देता है मैं वहीं बैठे बैठे डॉक्टर से छीख कर बोला बाबू यहाँ कयामत तक बैठे रहना पड़ेगा इधर कहीं फोन हो तो कलेक्टर को इतला कर दू कर दो वह गाड़ी का इंतजाम कर देगी डॉक्टर वहीं से बोले सर बस एक मिनट जस्ट एक मिनट सर थोड़ी देर बाद सरदारजी ने एक नई बस निकाली मुझे सादर बैठा बैठाया गया साथियों को बैठाया बस चल पड़ी सतना में जब रेलवे के मुसाफिर खाने में पहुंचे तब डॉक्टर ने कहा अब तीन घंटे लगातार तो मुझे सर कहो मेरे बहुत तहीन हो चुकी है एंड ऑफ फाइल